पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद अभ्यासियों को अन्य के संबंध में पूरी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अन्य का शरीर तथा मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्य सात्विक पवित्र कमाई का होना चाहिए इस संबंध में हमारे एक प्रेमी सत्संग पंडित बाबूराम ब्रह्म कवि की एक कविता लिखी जाती है अन्य ही बनावे मन मन जैसी इंद्रिया हो इंद्रियों में कर्म कर्म भोग भुगवाते हैं अन्न ही से वीर क्लीब क्लीब वीर होते देखे अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं अन्न ही के दूषण दूसरे जन्म जीव अन्न की पवित्रता से देव खींच आते हैं मृत्यु लोक से हे ब्रह्म मोक्ष और बंधन का वेद आदि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं युक्त विहार ऐसी लंबी कठिन यात्रा का न करना जिससे भजन में विघ्न पड़े चलना फिरना बिल्कुल बंद न कर दिया जाए जिससे तमोगुण रूपी आलस्य तथा प्रमाद उत्पन्न होकर भजन में बाधक हो बल्कि इतना चलता फिरता और घूमता रहे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे और भजन का कार्य सफलतापूर्वक होता रहे युक्त कर्मचेष्टा नियमित रूप से कर्तव्य तथा नियत सत्कर्मों को नित्य करते रहना अर्थात न इतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिससे थकान उत्पन्न होकर भजन में विघ्न पड़े और न सर्वथा कर्तव्यहीन होकर आलसी बन जाना युक्त स्वप्न व बोध है। रात्र में सात घंटे से अधिक न सोना जिससे तमोगुण न बढ़े न चार घंटे से कम सोना जिससे भजन करते समय नींद न सतावे योग मार्ग में चांद्रायण आदि व्रत तथा लंबे उपवास वर्जित हैं। सप्ताह में एक दिन उपवास रखना प्रशस्त है जिससे सप्ताह में संचित हुए शारीरिक तथा मानसिक विकार होते रहें। उपवास वाले दिन अन्य सर्वथा त्याग दे दूध फलादि हल्का आहार लेना चाहिए सर्वथा निराहार रहने से प्राणों के निरोध के साथ भजन करने की अवस्था में मस्तिष्क में खुश्की पहुँचने और कई दिनों तक भजन के कार्य में विघ्न पड़ने की संभावना हो सकती है विशेष अवस्था में किसी किसी ऐसे साधक से जो शरीर के स्थूल तथा विकारी होने अथवा रजोगुणी मन की चंचलता के कारण योग मार्ग पर सुगमता से नहीं चल सकते चांद्रायण आदि व्रत तथा लंबे उपवास भी कराए जाते हैं ये किसी अनुभवी की अध्यक्षता और पूरी देखभाल में होने चाहिए प्रत्येक दिन नमक और साबुन मिश्रित गुनगुने जल से एनिमा करते रहना आवश्यक है ऐसा न करने से पिछला बचा हुआ मल आँतों में सूख जाता है उससे आँतों में खरास तथा अन्य विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है लंबे उपवास से पित्त बढ़ जाता है इसलिए उपवास की समाप्ति पर कागजी नींबू का शर्बत अथवा सिकंजबी पिलावे दूध तथा रसीले फल कागजी नींबू मीठा अनार सेब मीठा संतरा मुसंबी, अंगूर आदि शनय शनय बढ़ाते जाए खट्टे फलों को दूध के साथ न दे कई दिनों के पश्चात अन्न को प्रथम मूंग की दाल के पानी से आरंभ करें और शनय शनय मात्रा बढ़ाते जाए ऐसा करने से शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधर जाएगा लंबे उपवास के पश्चात आँतों में पाचन शक्ति कम हो जाती है और भूख बढ़ जाती है थोड़ी सी भूल में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं